के ऊपर जो बड़े से बड़े दुर्भाग्य आए हैं उन सबसे बड़े दुर्भाग्य वे हैं जिन्हें हम सौभाग्य समझते रहे सौभाग्य समझने के कारण उन दुर्भाग्यों से बचना भी संभव नहीं हुआ उन्हें बदलना भी संभव नहीं हुआ से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं किया गया बल्कि सौभाग्य मानने के कारण वरदान मानने के कारण हम अपने अभिशापों की जड़ों में भी पानी सिंचते रहे और तब परिणाम में यह मनुष्य ज्यादा हुआ है जो हमारे सामने है और यह समाज निर्मित हुआ है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ बड़े दुर्भाग्यों में शिक्षा के नाम से जो चलता रहा है उसे भी मैं बड़े से बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं सुन के, के निश्चित ही आपको हैरानी होगी क्योंकि शिक्षा तो वरदान है शिक्षित हो जाना तो धन्य भागी हो जाना है लेकिन क्या आपको पता है शिक्षा ने मनुष्य के जीवन को संतुलन और स्वास्थ्य नहीं दिया बल्कि मनुष्य जीवन के सारे संतुलन और सारे बैलेंस को छीन लिया और ये होना निश्चित था क्योंकि जो हम अब तक शिक्षा से समझते रहे हैं उसमें कुछ बुनियादी भूले, पहली बुनियादी भूल हमने आदमी को केवल बुद्धि केवल इंटेलेक्ट समझ लिया इस ज्यादा झूठी और गलत बात नहीं हो सकती आदमी अकेली बुद्धि नहीं है और शिक्षा मात्र बुद्धि की है श्रेष पूरा मनुष्य अधूरा और अछूता छूट जाता है श्रेष पूरा मनुष्य अविकसित छूट जाता है केवल बुद्धि विकसित होती है ये वैसे ही है जैसे एक आदमी का सारा शरीर तो सूख जाए सिर्फ सिर बड़ा हो जाए एक आदमी का सारा शरीर तो छीण हो जाए सिर्फ खोपड़ी बड़ी होती चली जाए फिर वो आदमी एक कुरूपता होगा एक अप्रीमेंस होगा और वो आदमी चलने में सर्थ हो जाएगा उसका बड़ा सिर उसके पूरे शरीर के संतुलन में नहीं होगा तो उसका जीना कठिन हो जाएगा शिक्षा के नाम पर यह हुआ हमने सोच लिया कि मनुष्य है केवल बुद्धि केवल इंटलेक्ट और तब उन पिछले 3000 वर्षों से मनुष्य की बुद्धि को ही विकसित करने के सब उपाय करते रहे बुद्धि विकसित हो गई लेकिन शेष सारा मनुष्य बहुत पीछे छूट गया शेष मनुष्य 3000 हजार वर्ष पीछे छूट गया और बुद्धि 3000 हजार वर्ष आगे चली गई इन दोनों के बीच जो तनाव खाई पैदा हो गई है वही हमारे प्राण लिए ले रही इससे एक उल्टे ढंग की पंगुता पैदा हुई इनवर्टेड क्रिप पैदा हुई एक आदमी के पास सब होता है लेकिन आंखें नहीं होती हम तो उस आदमी को कहते हैं इसका एक अंग पंगु है विकसित नहीं हुआ एक आदमी के पास सब होता है उसके पास दो पैर नहीं होते उसे हम पंगु कहते हैं इससे उल्टे की पंगुता भी हो सकती जिसका हमें है वो उल्टे ढंग से पंगु हो गया शिक्षा ने मनुष्य को स्वस्थ नहीं किया पंगु किया केवल बुद्धि का विकास और से सब अंग अविकसित रह गए बुद्धि बड़ी बुद्धि चली गई और जीवन के सब स्रोतों से उसके संबंध नाते विचिन्न हो गए हम सिखाते क्या है हम शिक्षा के नाम पर देते क्या है जीवन की कोई शिक्षा देते हैं हम कोई जीवन की शिक्षा देते कोई जीवन की कला सिखाते जरा भी नहीं हम कुछ सत्य सिखाते कुछ गणित सिखाते कुछ भाषा सिखाते हैं कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स सिखाते हैं कुछ भूगोल इतिहास सिखाते और सब सिखाने में हम सिखाते क्योंकि हम शब्द सिखाते हैं शब्द तो जीवन नहीं है जीवन को जीने में शब्द की उपाधेता है लेकिन शब्द मात्र की शिक्षा जीवन की शिक्षा नहीं तब ये होता है कि शब्द तो बहुत हो जाते हैं सिर्फ़ व्यक्ति के पास शब्दों के अतिरिक्त कोई संपत्ति नहीं होती वो उतना ही मूल होता है जितना असिक्षित व्यक्ति। एक फर्क होता है सिर्फ उसे ये भी हो जाता है कि मैं नहीं। जीवन के और सारे अंगों के संबंध में उतना ही अज्ञानी होता है जितना कोई और जंगल का निवासी जीवन की कला के संबंध में उसकी कोई समझ नहीं होती जीवन को जीने के रास्तों का उसे कोई पता नहीं होता जीवन से उसका कोई परिचय नहीं होता पुस्तकालयों से और किताबों से जीवन का क्या नाता है क्लासरूम से जो परिचित है वो जीवन से परिचित है ऐसा समझ लेने की बूथ में पड़ की कोई जरूरत नहीं और विश्वविद्यालय में जो स्वर्ण पदक ले लिया जीवन उसे मिट्टी के पदक भी नहीं देगा इसे ख्याल रखना जरूरी है शब्दों की शिक्षा मात्र शब्दों का संग्रह मात्र शब्दों की संपत्ति मस्तिष्क पर एक बोझ तो बन जाती है लेकिन मस्तिष्क को न तो मुक्त करती है न जीवंत बनाती है न विचारपूर्ण बनाती है न जीवन को देखने की मौलिकता देती है न जीने की कला देती है न जीने के उपकरण सिखाती है इसको हम अब तक शिक्षा देते रहे शिक्षा का ये फल है जो आदमी हमारे सामने खड़ा हो है बीमार विक्षित रुग्ण क्या आपको पता है जितनी शिक्षा बढ़ती जाती है उतना आदमी विकृत होता चला जाता है अशिक्षित आदमी के पास एक तरह का संतुलन और स्वास्थ्य था जो शिक्षित आदमी के पास नहीं जंगलों के वासियों के पास एक तरह का सौंदर्य था एक तरह का संगीत था एक आनंद था जीवन में एक अर्थ और प्रयोजन था जो शिक्षित आदमी के पास नहीं है ये बड़ी हैरानी की बात है शिक्षित होकर क्या हम आनंदों को खोने के मूल्य पर शिक्षित हो रहे हैं हमारी आनंद को अनुभव करने की क्षमता और पात्रता कम हो रही है क्या हम जीवन के साथ अपनी जड़ का संबंध तोड़ रहे हैं अगर हम देखेंगे शिक्षित आदमी को निष्पक्ष आंखों से देखना कठिन है क्योंकि हम भी शिक्षित आदमी है इसलिए बहुत कठिन है ये बात कि हम शिक्षित आदमी के रोग को देख सके जहा एक ही रोग होता है वहां पहचानना बहुत कठिन हो जाता है।, है, है हम सभी शिक्षित हैं न केवल हम शिक्षित हैं बल्कि हम शिक्षक भी हैं हम उसी शिक्षा को फैलाने और देने वाले लोग भी हैं हमें ये देखना बहुत कठिन हो जाएगा ये सोचना बहुत कठिन हो जाएगा कि जो हम फैला रहे हैं वो मनुष्य को स्वस्थ नहीं बना रहा लेकिन जिनके पास भी आंखें हैं और जिन्होंने शिक्षा के शिक्षित होकर अपनी पूरी बुद्धि बुद्धिमता नहीं खो दी है वे लोग कुछ बातें देखने में समर्थ हो सकते हैं। अमेरिका सर्वाधिक शिक्षित मुल्क है लेकिन सर्वाधिक पागलों की संख्या भी अमेरिका में। इन दोनों के बीच कोई संयोग है संबंध है या केवल एक्सीडेंट जो मुल्क जितने शिक्षित होते जा रहे हैं उन मुल्कों का मानसिक तनाव टेंशन उतना ही बढ़ता चला जा रहा है ये आंकड़े हमारे ख्याल में है या नहीं जो मन जितने शिक्षित हो रहे हैं उतने आत्मघात की संख्या वहां बढ़ती चली जा रही अमरीका में ही प्रतिदिन पंद्रह लाख से लेकर तीस लाख लोग मानसिक विकारों के लिए चिकित्सा की तलाश करते और ये सरकारी आंकड़े और हम भली जानते हैं सरकारी आंकड़े कभी भी ठीक नहीं होते 15 लाख से 30 लाख लोग अगर रोज मानसिक चिकित्सा को खोज रहे हो तो हमें जानना चाहिए कोई व्यक्तिगत भूल नहीं हो रही कोई सामूहिक बीमारी मनुष्य के भीतर प्रविष्ट हो रही, रही। निवास में 30 प्रतिशत लोग बिना दवा लिए रात को नहीं सो सकते और वहां के वैज्ञानिकों की खोजबीन और शोध का ये नतीजा है कि आने वाले पचास वर्षों में न्यूयॉर्क में एक भी आदमी बिना दवा लिए नहीं सो सके मनुष्य के लक्षण और से हमारा क्या वास्ता लेकिन बंबई भी बहुत दिन पीछे नहीं रहेगा हम भी विकास करने में उनका दौड़ करने में साथ खड़े हो गए हिंदुस्तान भी पीछे नहीं रहेगा जो हिंदुस्तान हर चीज में जगत गुरु रहा वो पागलपन में भी जगत गुरु होके ही रहेगा हम बच नहीं सकते हैं। हम दौड़ रहे हमारे नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी से पीछे न रह जाए की पैदा हुई है वो कैसे पैदा हो गई जिन लोगों ने पिछले 300 वर्षों में पश्चिम को शिक्षित करने की कोशिश की है उन भले लोगों का भली इच्छाओं के साथ ही पीछे हाथ शायद उन्हें पूरे जीवन का पता नहीं था शायद अकेली बुद्धि विकसित हो जाएगी तो मनुष्य सुखी हो जाएगा यह ख्याल था जरूर बुद्धिमत्ता विकसित होनी चाहिए बुद्धि विकसित होनी चाहिए लेकिन जीवन के सारे अंगों के अनुपात में बैलेंस में स्वास्थ्य के साथ हृदय के साथ प्राणों के साथ उसका विकास होना चाहिए वो अकेले विकसित हो जाएगी तो खतरा होना निश्चित है। बुद्धि के पास कोई हृदय नहीं होता है बुद्धि जिस जीवन को बनाएगी और जिस जगत को वो भी हृदय ही होगा बुद्धि के पास गणित होता है प्रेम नहीं बुद्धि के पास हिसाब और आंकड़े होते भावना नहीं बुद्धि संख्याओं में सोचती है और तर्क में सोचती है जीवन तर्क और संख्याओं और गणित के पार चला जाता जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है कोई गणित जीवन को समझा नहीं पाता कोई संख्या कोई आंकड़े जीवन को हल नहीं कर पाते जीवन बहुत मिस्टीरियस है लेकिन बुद्धि मिस्ट्री को मानती ही नहीं रहस्य को मानती ही नहीं बुद्धि सब चीजें दो दो चार जैसी सीधी और साफ बुद्धि की ये जो नॉन ये जो रहस्य शून्य हृदयहीन पहुंच है जीवन के प्रति उसने इन जीवन को यांत्रिकता प्रदान कर दी मनुष्य रोज रोज मशीन की भांति होता चला लेकिन जब कोई आदमी मशीन हो जाता हम कहते हैं इफिशियंट हम कहते हैं बहुत कुशल मशीन आदमी से हमेशा ज्यादा कुशल होती और आदमी की कुशलता को ही अगर जोर रहा तो एक न एक दिन आदमी मशीन के जैसा कुशल हो जाएगा लेकिन अपनी आत्मा को खोकर आदमी भूल चूक करता है मशीन भूल चूक नहीं करती हम ऐसे आदमी की कोशिश कर रहे हैं जिससे भूल चूक ना हो सके जो एकदम कुशल हो जो एकदम गरीब की लकीरों चलता हो गणित की लकीरों पर चलना रेल जैसे पटरियों पर दौड़ती है उस है। लेकिन जीवन की सरिता पटरियों पर नहीं दौड़ती अनजान अपरिचित मार्गों पर दौड़ती जीवन की सरिता की एक स्वतंत्रता है जो बुद्धि के बंधे हुए ढांचों में समाविष्ट नहीं होती लेकिन आज तक हमने ये किया तो पहली बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं अकेली बुद्धि की शिक्षा बुद्धिमत्ता नहीं है ये विस्तम नहीं है जीवन के और पहलू भी हैं और बुद्धि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि आदमी बुद्धि से नहीं जीता आदमी के जीने के स्रोत बुद्धि से कहीं ज्यादा गहरे न तो बुद्धि से हम प्रेम करते हैं न बुद्धि से हम ग्रोध करते हैं न बुद्धि से हम घृणा करते हैं न बुद्धि से हम सौंदर्य को पढ़ते हैं न बुद्धि से हम गीत और काव्य को पढ़ते हैं न बुद्धि से जीवन की कोई भी गहरी अनुभूति उपलब्ध होगी अकेली बुद्धि की शिक्षा जीवन को सब गहरी अनुभूतियों से छीन और वंचित कर दे तो आश्चर्य नहीं लेकिन हम बुद्धि की ही शिक्षा देते रहे इस शिक्षा ने एक अत्यंत असंतुलित अनबैलेंस्ड मनुष्य को पैदा कर दिया ये जो असंतुलित मनुष्य ये कुछ भी कर रहा है इससे कुछ भी हो रहा है ये कोई भी उपद्रव कर रहा है ये उपद्रव बिल्कुल ही सुनिश्चित है कि होंगे क्योंकि जब आदमी भीतर से असंतुलित हो जाए तो उसकी बाहर की चरिया भी असंतुलित हो जाती है, उसके जीवन में फिर कोई गति कोई सुनिश्चित लक्ष्य कोई संगीत कोई लयबद्धता कोई रितु में रह जाती ये तो हमारे दुर्भाग्यों में पहला दुर्भाग्य हुआ कि शिक्षा को हमने केवल बुद्धि की शिक्षा समझ रखा है समग्र जीवन की नहीं टोटल पूरे जीवन की नहीं पूरे जीवन की शिक्षा और ही अर्थ लेगी मेरी दृष्टि में बुद्धि पर अतिभार मनुष्य के भीतर कुछ चीजों को विकसित होने से ही रोक देता है पांच वर्ष के बच्चों को हम स्कूल भेज देते हैं उनकी बुद्धि पर इतना भार पड़ता उनके उनके है उनके शरीर उनके हृदय उनकी भावनाएं उनके जीवन में रस और आनंद लेने की तब क्षमताएं छीन हो जाती सारे जीवन का रस बुद्धि ले लेती है और बाकी सारा जीवन सूख जाता है ये बच्चे बड़े होते हैं हृदयहीन भावना सुन प्रेम से रिक्त मशीनों की बात उनका एक ही मूल्य होता है कि वो कितने बड़े पदों पर पहुंचे जाए कितनी तनखाए ले आए कितनी कुशलता से काम करें, बस इतना मूल्य होता है आदमी इसलिए पैदा होता है आदमी केवल इसलिए पैदा होता है कि वो ज्यादा तनख्वाह है, बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाए या आदमी किसी और आनंद की संपदा को खोजने जीवन में आता है लेकिन उस संपदा को खोजने के लिए कुछ और चीजें विकसित होनी चाहिए मेरी दृष्टि में आज तो ये बात आपसे तो बहुत अजीब लगेगी जब तक सारी मनुष्य जाति आज नहीं कलित निर्णय पर पहुंचेगी दस या बारह वर्ष तक या चौदह वर्ष तक बच्चे की बुद्धि पर कोई भार नहीं होना चाहिए चौदह वर्ष के बाद ही बच्चे की बुद्धि पर भार होना चाहिए उपलब्ध होती जैसे ही बच्चा यौन की दृष्टि से परिपक्व होता है उसके बाद ही उसकी बुद्धि का सम्यक विकास करना आसान और उचित है उसके पहले उसके जीवन के और बहुमूल्य हिस्से है हैं वे विकसित होने चाहिए उसका स्वास्थ्य विकसित होना चाहिए उसकी भावनाएं विकसित होनी चाहिए उसके प्रेम करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए क्योंकि बचपन में जिन बच्चों के प्रेम करने की क्षमता विकसित नहीं हुई वो बूढ़े भी हो जाएंगे तो उनके भीतर प्रेम का विकास नहीं हो सकेगा बचपन सबसे सुखद और अद्भुत मौका है कि बच्चे के जीवन में प्रेम विकसित हो जाए लेकिन उस समय को हम गणित भूगोल क्या प्रयोजन है बच्चा अगर नहीं जानेगा बहुत भूगोल तो कुछ खर्च नहीं होता है और बच्चे ने अगर अकबर और नेपोलियन और सिकंदर जैसे पागल लोगों के नाम नहीं सीखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता किन लोगों ने कितने लोगों की हत्याएं की है अगर इसकी कोई योजना बच्चे ने, ने नहीं सीखी तो कोई अंतर नहीं पड़ता है और किस सन में कौन बात का पैदा हुआ और मरा इन ना को सिखाने का न कोई अर्थ है न कोई सार लेकिन इन सब सिखाने में बच्चे के प्रेम के जो क्षण है विकसित होने के लिए नष्ट हो जाते क्या आपको पता है बचपन के बाद आपका सारा प्रेम झूठा और थोथा और धोखे से भरा हो जाता जिनको आपने बचपन में चाहा है उस चाहे में और जिनको आप बड़े में चाहते हैं बुनियादी फर्क बचपन की वो जो पवित्रता है प्रेम की अगर एक बार खो गई अगर वो इनोसेंस एक बार खो गई तो जीवन में उसे दोबारा पाना अत्यंत दूभर अत्यंत असंभव हो जाता है बचपन की सारी पात्रता प्रेम के विकास में लगनी चाहिए बुद्धि के विकास में नहीं क्योंकि प्रेम की आधार पर बुनियाद पर जो जीवन का भवन खड़ा होता है वही केवल आनंद को उपलब्ध हो सकता है बुद्धि से आनंद का कोई भी नाता संबंध नहीं बुद्धि को हम बुनियाद में रख देते हैं। फिर जो भवन खड़ा होता है वो मंदिर नहीं होता वो एक फैक्ट्री बन जाती है आदमी की जिंदगी फैक्ट्री बनानी हो तो बुद्धि पर भवन खड़ा होना चाहिए और आदमी का जिंदगी एक मंदिर बनाना हो तो प्रेम पर बुनियाद रखी जानी चाहिए बचपन के सारे क्षण हृदय के विकास में दिए जाने चाहिए सारा श्रम हृदय के विकास के लिए होना चाहिए और हृदय के विकास के लिए कुछ और अवसर खोजने पड़ते हैं वे अवसर नहीं जो हम स्कूल में और विद्यालय में खोजते हैं हृदय के विकास के लिए जरूरी है कि बच्चा खुले आकाश के नीचे हो बाजार बंद मकानों में क्योंकि बंद मकान हृदय को भी बंद और कुंठित करते हैं खुले आकाश के नीचे हो दरों के पास हो चांदों की छाया में हो नदियों समुद्रों के किनारे हो खुली मिट्टी और पृथ्वी के संसार में हो जितने विराट के निकट होगा बच्चा उतने ही प्रेम का उसके भीतर जन्म होगा और का बोध और रस विकसित होगा बंद दीवालों में काले तख्तों के सामने बैठे हुए छोटे छोटे बच्चों पर जो अपराध हो रहा है जो पाप हो रहा है उसकी गणना आज नहीं कल मनुष्य जाति कभी ना कभी करेगी तो हम सब दोषी करार सिद्ध होंगे बच्चों को होश आते ही हम बंद कमरों और दीवालों में बंद कर देते हैं शिक्षा के नाम पर काराग्रहों में बंद कर देते हैं और क्या सिखाते हैं उन्हें वहां कौन सा जीवन का मूल्य सिखाते हैं? बचपन के अद्भुत क्षण जबकि जीवन से संपर्क हो सकता था वे खो गए रविन्द्रनाथ ने लिखा है मुझे बंद किया जाता था स्कूलों में बार वृक्षों पर चिड़ियाँ गीत डालती थी और मुझे काले तख्ते को देखते रहना पड़ता चिड़ियों के गीत बहुत अद्भुत थे लेकिन मुझे शिक्षक की बेसुरी आवाज और गूगल पढ़नी पड़ती थी और अगर मेरे कान और अगर मेरे प्राण पक्षियों के निकट पहुंच जाते तो सजा झेलनी पड़ती थी फिर रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन में पहली दफा जब विद्यालय डाला कौन उनको अपने बच्चे देता बिगाड़ने के लिए रविन्द्रनाथ खुद भी कोई उपाधि नहीं पा सके किसी विश्वविद्यालय से सौभाग्य था उनका नहीं तो दुनिया एक महाकवि से वंचित रह जाती भाग्यशाली थे वे उनके माँ बाप असफल हो गए और रविन्द्रनाथ को स्कूल से उठा लिया अगर माँ बाप सफल हो जाते तो दुनिया को एक बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ता और इस दुनिया ने इतने कितने नुकसान होंगे मनुष्य के इतिहास में उनकी कोई आकलन नहीं हो सकता क्योंकि उनका कोई पता नहीं हो सकता कितने रविन्द्रनाथ खो गए होंगे इस स्कूलों फिर रविन्द्रनाथ ने जो पहला स्कूल खोला कौन भेजता अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए मैं कोई स्कूल खोलू तो आप अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, नहीं भेजेंगे बच्चों को बिगाड़ने के लिए कौन भेजता लेकिन फिर भी रविन्द्रनाथ के मित्रों में कुछ ऐसे बच्चे थे कुछ मित्रों के के जिनको और संभव ही नहीं था, उनको स्कूल भेज दिया गया। आखिरी सीमा पर कोई आशा और बिगड़ने की नहीं थी रामानंद चटर्जी ने मॉडर्न रिव्यू के संपादक ने भी अपने लड़के को भेजा हुआ उससे बाज आ गए थे जिन लड़कों में भी थोड़ी प्रतिभा होती माँ बाप उनसे जरूर परेशान हो जाते प्रतिभा ही मेधा रिक्त जड़ बुद्धी बच्चे माँ बाप को बड़े प्रीति पर लगते हैं क्योंकि उनसे जहां गो बैठ जाओ वही बैठ जाते और गो उठ जाओ तो उठ जाते उनके पास अपनी ना कोई आत्मा होती ना अपने कोई प्राण होते रामानंद ने अपने लड़कों को भी भेजा था तीन महीने बाद रामानंद देखने गए की हालत क्या है स्कूल कैसा अच्छा चलता है कोई आशा तो नहीं थी स्कूल चलने की लेकिन जो देखा उससे और बड़ी हैरानी हुई एक बड़े वृक्ष के नीचे रविन्द्रनाथ बैठे हुए दस पंद्रह बच्चे उनके आसपास बैठे पढ़ाई चलती नहीं। पांच जाके रामानंद ने देखा कि दस पंद्रह नीचे बैठे हैं, दस पंद्रह वृक्ष के ऊपर भी चले ये कैसी कक्षा है रविन्द्रनाथ उन्होंने कहा मुझे शक था पहले ये क्या हो रहा है ये कोई कक्षा है देख के मुझे दुख होता है लड़के वृक्ष पर चढ़ोंगे रविन्द्रनाथ ने कहा दुख मुझे भी होता है पक गए हैं जो लड़के नीचे बैठे हैं उनको मैं हैरान दुख मुझे भी हो रहा दुखी मैं भी हूं मैं बूढ़ा हो गया अन्य मैं भी वृक्ष के ऊपर होता फलों की सुगंध नहीं आई वृक्ष रहा है और अगर बच्चे नहीं चढ़ेंगे तो कौन चढ़ेगा वृक्षों ने निमंत्रण दे दिया है ये बच्चे अभी से पूरे हो गए जो नीचे बैठे इन्हें निमंत्रण नहीं मिल रहा है इतनी नासा फोटो में खबर नहीं आ रही कि पंते हैं फल वृक्ष बुलाता है कि आओ दुखी होंगे वे जो असमर्थ है ऊपर चढ़ने में जो बूढ़े हो गए लेकिन ये तो भी बूढ़े नहीं हो गए मैं यही सोचता था बैठा बैठा ये बच्चे अभी से बूढ़े हो गए क्या इन्हें वृक्ष की चुनौती नहीं मिली इन्हें कोई खबर नहीं मिली हम बच्चों को बचपन में ही बूढ़ा कर देते हैं और फिर अगर जीवन से युवापन ताजगी फ्रेशनेस नष्ट हो जाती हो तो कौन जिम्मेदार मिलेगी चार हो रहा है बहुत अत्याचार हो रहा है बहुत गलत हो रहा है बचपन के क्षण इतने अद्भुत है कि जीवन में वापस नहीं लौटेंगे हिसाब किताब की बातें बाद में भी हो सकती है पूरा जीवन पड़ा लेकिन जीवन के कुछ मूल्यवान तत्व बचपन में ही दिए जा सकते हैं जो फिर कभी नहीं दिए जा सकते प्रकृति का सामिध्य जिन बच्चों को नहीं मिलता उन बच्चों को परमात्मा का स्थानिध्य भी नहीं मिल सकेगा यह जान लेना चाहिए क्योंकि प्रकृति द्वार है परमात्मा का जिन्होंने आकाश के तले सूरज के निकट समुद्र की रेत पर वृक्षों के पास वो जो वहां मौजूद है जो प्रजेंस वहां परमात्मा की उसे अनुभव नहीं कर लिया बचपन में वे बुढ़ापे तक मंदिरों में पूजा करेंगे पत्थरों की मूर्तियों के सामने सिर झुकाएंगे गीता कुरान और बाइबल कंठक् कर लेंगे लेकिन तो परमात्मा से उनका कोई संबंध नहीं हो सकता जो द्वार था वे उसको ही खो गए हैं। जो रास्ता था वे उससे ही भटक गए राइट एजुकेशन के लिए पहली बात जान लेने जरूरी है और वो ये कि हम बच्चों को प्रकृति का सानिध्य उपलब्ध करा सके उन्हें हम मनुष्य निर्मित मकानों के पास नहीं लेकिन जीवन की ऊर्जा से जो निर्मित हुआ है उसके निकट ना सके उसी से वे परमात्मा के निकट पहुंच सकेंगे उसी से वे प्रेम के निकट पहुंच सकेंगे उसी से वे प्रार्थना के सूत्र समझ सकेंगे और तब उनका जो जीवन खड़ा होगा पीछे आना चाहिए गणित प्रेम पहले क्योंकि जिस आदमी ने प्रेम सीख लिया फिर गणित उसे धोखा नहीं दे सकेगा संत अगस्तीन से किसी ने पूछा हम क्या करें हम क्या करें कि हमसे बुरा ना हो अगस्तीन ने कहा ये मत पूछो मैं तो एक ही बात जानता हूं अगर तुम प्रेम जानते हो तो तुम जो भी करोगे वो बुरा नहीं हो सकेगा अगस्तीन ने कहा तुम ये मत पूछो कि हम क्या करें ये सवाल नहीं है अगर भीतर प्रेम नहीं है तो तुम जो भी करोगे वो बुरा होगा और अगर भीतर प्रेम है तो तुम जो भी करोगे वो बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन प्रेम की हमने कौन सी शिक्षा दी है कौन सी दीक्षा दी है हमने प्रेम के कौन से प्रमाण पत्र बांटे हैं हमने प्रेम की कौन सी उपाधियां दी है और अगर 3000 वर्षों में आदमी बिल्कुल प्रेम शून्य हो गया हो हत्यारा हो गया हो हिंसक हो गया हो तो कौन है जिम्मेवार हमारी शिक्षा के अतिरिक्त और किसी पर यह दोष नहीं दिया जा सकता लेकिन इस शिक्षक बुरा न माने क्योंकि शिक्षा को यह दोष देने का मतलब है मैं शिक्षा को बहुत आदर दे रहा हूं मैं ये कह रहा हूं शिक्षा जीवन का केंद्र इसलिए केंद्रीय दोष भी झेलने की तैयारी शिक्षक के पास होनी चाहिए क्योंकि केंद्रीय सम्मान भी कल उसी को मिल सकता है कल अगर जीवन परिवर्तित होगा तो सम्मानित शिक्षा ही होगी और अगर आज जीवन दूषित तो और विशास्त हो गया है तो उसके केंद्रीय दोष को जिम्मेवारी को रिस्पांसिबिलिटी को लेने को भी शिक्षा शास्त्री को तत्पर होना ही चाहिए ये शिक्षा के केंद्रीय होने का, शिक्षा के केंद्र में होने का सूचना है ये बहुत सम्मानपूर्वक है ये बात मैं कह रहा हूं कि शिक्षा केंद्रीय है न तो राजनीतिक जिम्मेवार और न धर्मगुरु उतना जितना शिक्षक जिम्मेवार है लेकिन आने वाली दुनिया भी शिक्षक को ही सम्मान देगी अगर वो जीवन को बदलने के कोई आधार रख सकता है अगर आप नहीं बदल सकेंगे बच्चे कल बदलना शुरू कर देंगे एक मित्र मेरे हॉलैंड से और बेल्जियम से होके लौटे उन्होंने मुझे कहा वहा हाई स्कूल के लड़के और लड़कियों ने आगे पढ़ने से इनकार करना शुरू कर दिया उनके बड़े बड़े जज्जू थे उनके बड़े संगठन हैं और वे ये कहते हैं कि आगे पढ़ने से क्या होगा मां बाप से भी ये पूछते हैं कि आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं आपके जीवन में क्या होगा तो हमें व्यर्थ उसी से क्यों हैं जिससे गुजर के आपने कुछ भी नहीं पाया और मां बाप के पास उत्तर नहीं है इस बात का अगर आपके बच्चे भी आपसे पूछेंगे की शिक्षित होकर आपने क्या पा क्या उत्तर है आपके पास तिजोड़ी बता देंगे अपनी अपने बड़े मकान बताएंगे दिल्ली में पाली अपनी कुर्सियां बता देंगे क्या बताएंगे बच्चों है कुछ आपके पास जो शिक्षित के आपने पा लिया क्या बल से आप कर सकते हैं मेरा आत्मबल बढ़ा क्या बल से आप कर सकते हैं मेरा आनंद विकसित हुआ क्या बल से आप कह सकते हैं जीवन के प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड मेरा अनुग्रह भाव विकसित हुआ है। क्या आप कह सकते हैं मैं हुआ नहीं कह सकते हैं तो बच्चे आज नहीं कल आपसे पूछेंगे और अगर उत्तर नहीं है आपके पास तो मैं आपको कह देता हूँ बच्चे आज नहीं कल आपकी शिक्षा की, की फैक्ट्रियों में जाने से इनकार करेंगे उन्होंने बहुत शिक्षित मुल्कों में इनकार करना शुरू कर दिया है ठीक भी है उनका इंकार लेकिन इसके पहले कि वो इंकार करे क्या हम सारे जीवन को सोचने का ढंग बदल नहीं सकते मेच्योरिटी तक जब तक बच्चा यौन की दृष्टि से परिपक्व नहीं हो जाता लड़का या लड़की तब तक उसके जीवन की केंद्रीय शिक्षा प्रेम और हृदय की होनी चाहिए क्योंकि सारा जीवन उससे निकलेगा फिर वो पत्नी बनेगी या पति बनेगा वो बाप बनेगा या मां बनेगी उसके जीवन के सारे राजात्मक संबंध उसके प्रेम के हृदय के संबंध होंगे गणित के नहीं भूगोल के नहीं इतिहास के नहीं इतिहास पढ़ने से कोई मां ज्यादा बेहतर मां नहीं बन सकती और न भूगोल पढ़ने से कोई बाप ज्यादा बेहतर बाप बन सकता है कुछ और चाहिए जो बेहतर मां को बेहतर बाप को पैदा करे कोई और सही है जो पत्नी को और पति को पैदा करे आज न तो दुनिया में मां है न बाप न पत्नी और न पति इनके नाम पर सुधे रिलेशनशिप है इनके नाम पर झूठे संबंध है जिसको आप पत्नी कहते हैं उसे कभी आपने प्रेम किया ये तो हो भी सकता है कि जिसको आप पत्नी नहीं कहते उसको आपने कभी प्रेम किया हो लेकिन जिसको आप पत्नी कहते हैं उसे कभी नहीं जिसको पत्नियां पति कहती हैं उसे कभी चाहा है उसे कभी आदर दिया है उसे कभी प्रेम किया प्राणों ने कभी उसके लिए प्रार्थना की कभी उसके जीवन को समृद्ध और संगीतपूर्ण बनाने के लिए कोई कदम उठाया बिल्कुल नहीं बल्कि उसके जीवन में जितने कांटे बो सके पत्नियां उतने कांटे बोती जितनी बाधाएं खड़ी कर सके उतनी बाधाएं खड़ी कर सके और पति भी यही करते हैं माँ बाप भी यही करते हैं है। कहते हैं हम जब अपने बच्चों को प्रेम करते हैं हमने प्रेम जाना ही नहीं हम बच्चों को प्रेम कैसे करेंगे अगर हम बच्चों को प्रेम करते होते तो दुनिया में इतने युद्ध नहीं हो सकते थे कौन माँ बाप है जो अपने बच्चों को युद्ध पे भेजते अगर हम अपने बच्चों को प्रेम करते होते तो दुनिया इतनी क्रूप नहीं हो सकती थी अगर हम बच्चों को प्रेम करते होते तो मैं तो यह कहता हूं कि आप बच्चे पैदा भी नहीं कर सकते थे जो इस क्रूप और बंदी दुनिया में कौन प्रेम करने माले माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करने को तैयार होंगे वहां जोड़ लेंगे किस दुनिया में उन बच्चों को कैसे लाएं किस मुंह से लाएं? कल बच्चे खड़े होंगे तो हम बेसर मालूम होंगे उनको दुनिया में हम तुमको पैदा किया इस क्रूप बस शकल अन्य भरी अंधकार पूर्ण दुनिया तो में हम तुम्हें बैठ के बेचे माँ बाप बच्चे पैदा करने से इनकार करते थे अगर उनके हृदय में प्रेम होता नहीं लेकिन वे बच्चे पैदा किए चले जाते उन्हें बच्चों से कोई प्रयोजन नहीं है वे बच्चों को बड़ा किए चले जाते वे बच्चों को तोड़ बंदूक का भोजन बनाए चले जाते नए नए तरकीबों नए नए नाम पर बच्चों की हत्या करवाए चले जाते हिंदुस्तान के नाम पर पाकिस्तान के नाम पर चीन के नाम पर कम्युनिज्म के नाम पर डेमोक्रेसी के नाम पर किसी भी बड़े नारे के नाम पर बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों की हत्या करवाने को हमेशा तैयार नाम बहुत बड़े हैं नारे बहुत बड़े हैं बच्चे बहुत छोटे हैं अगर दुनिया में प्रेम होता माँ बाप आपके मन में बच्चों के प्रति एक दूसरी दुनिया पैदा होती जिसमें युद्ध नहीं हो सकते थे क्योंकि हर बच्चा किसी माँ का बच्चा है हर बच्चा किसी बाप का बेटा है कौन अपने बच्चों को युद्ध के लिए भेजने को राजी होता हम कह देते मिर्जाए पाकिस्तान मिर्जाए हिंदुस्तान लेकिन बच्चे युद्ध में नहीं जा सकते बचे चीन बचे रूस न बचे अमरीका रहे न रहे लेकिन कोई माँ अपने बेटे को युद्ध पर भेजने के लिए तैयार नहीं दुनिया से युद्ध भी खत्म होते राजनीति भी राजनीतिक भी राष्ट्र भी लेकिन कोई अपने बेटों को प्रेम नहीं करता प्रेम हम जानते ही नहीं प्रेम से हमारा परिचय ही नहीं है प्रेम से हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई प्रेम से मुलाकात के क्षण तो हमने न मालूम क्या क्या फिजूल की बातें सीखने में नष्ट कर दिया तो मेरी दृष्टि में शिक्षा की बुनियाद होनी चाहिए प्रेम बुद्धि नहीं बुद्धि केवल उपकरण है अगर भीतर प्रेम होगा तो बुद्धि एक मींस बन बन जाती है, बन जाती है है उपकरण प्रेम को फैलाने और विकसित करने का और भीतर अगर प्रेम नहीं होगा तो बुद्धि उपकरण बन जाती है, अब प्रेम को फैलाने की सुमन ने एरो सीमा पर एटम गिराने की दूसरे दूसरे दिन मैंने सुना है। दिन सुबह सुबह मैंने है। पत्रकारों ने को घेर लिया और पूछा कि रात आप शांति से सो सके ट्रूमन ने कहा बहुत शांति से जैसे मुझे खबर मिली हिरोशिमा माना की राख हो गए और जापान समर्पण कर देगा वैसे ही मैं पहली दफा शांति से सो सका उन पत्रकारों में से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि एक लाख बीस हजार आदमी नष्ट हो गए और तुम शांति से सो सके तुम आदमी हो या कुछ और लेकिन उस आदमी का नाम है ट्रूमैन असली आदमी <laughs> हमारी शिक्षा ऐसे ही ट्रू मैन पैदा कर रही है जिनके भीतर कोई मनुष्य का जिनके भीतर प्राणों की कोई ऊर्जा कोई करुणा नहीं है, जिनके पास प्रेम का कोई झरना नहीं जिनके पास प्रेम का झरना नहीं है वे हिसाब लगाने वाले कंप्यूटर हो सकते हैं वे मशीनें हो सकती हैं हिसाब लगाने वाली आदमी नहीं आदमी की पहली पहचान उसके भीतर प्रेम है जितना बड़ा प्रेम उतना बड़ा आदमी है जितना बड़ा प्रेम उतने उस आदमी की परमात्मा से सन्मित एक बात ही बुनियादी रूप से कहना चाहता हूं शिक्षा के प्राथमिक चरण प्रेम के चरण होने चाहिए और प्रेम के चरण उठाने के लिए बंद दीवारें नहीं खुला आकाश, पक्षी और वृक्ष और तारे और चांद प्राथमिक वृक्ष गणित नहीं काव्य की प्राथमिक शिक्षा भूगोल की नहीं सौंदर्य की प्राथमिक शिक्षा विज्ञान की नहीं कला की प्राथमिक शिक्षा तनाव की नहीं विश्राम की और शांति की अगर हम चौथा वर्ष तक की शिक्षा को इस ताकि व्यवस्थित कर सके तो बाद में इन बच्चों को बिगाड़ना कठिन है इनको फिर किसी भी स्कूल और किसी भी यूनिवर्सिटी में भेजा जा सकता है फिर इन्हें कुछ भी सिखाया जा सकता है उससे फिर कोई खतरा नहीं होगा इनके प्रेम पूर्ण हृदय में तो सृजनात्मक क्रिएटिव हो जाती है विज्ञान में शक्ति खोजती है आदमी के पास बड़ी से बड़ी लेकिन शिक्षा प्रेम पूर्ण हृदय नहीं दे पाई बड़ी शक्ति खतरनाक है उन हाथों में जिनके पास प्रेर ना हो नादिर हिंदुस्तान की तरफ आता था एक ज्योतिषी से उसने पूछा कि मैं सुनता हूं ज्यादा सोना ज्यादा नींद लेना बहुत बुरा और मुझे तो बहुत नींद आती है क्या ये सच में बुरी बात है ज्यादा देर सो रहना उस ज्योतिशी ने कहा नहीं आप जैसे लोग अगर 24 घंटे सो रहे तो बहुत अच्छा है बुरे लोग अगर बिल्कुल सो जाए तो बहुत अच्छा है भले लोगों का जागना अच्छा होता है बुरे लोगों का सोना। सुनते हैं की गर्दन दी। बात बड़ी सच्ची कही थी सच्ची बात कहने वालों की गर्दन काटे जाने का पुराना रिवाज रहा उसने बात ठीक कही थी बुरे आदमी का सोना अच्छा है अच्छे आदमी का जागना ऐसे ही मैं कहता हूं प्रेमपूर्ण व्यक्ति का शक्तिशाली होना अच्छा है प्रेमसून व्यक्ति का नपुंसक होना अच्छा शक्तिहीन होना अच्छा इंपोर्टेंट होना अच्छा प्रेमपूर्ण व्यक्ति के हाथ में शक्ति हो तो जीवन विकसित होता है और प्रेम व्यक्ति के हाथ में शक्ति हो तो जीवन एक कब्रस्तान बनेगा और कुछ भी नहीं बन सकता हम यही करते रहे इस दिशा में चिंतन करना जरूरी है शिक्षकों से मैं यही प्रार्थना और निवेदन करने आया हूं कि वो सोचे वो इस संबंध में सोचे की हृदय का विकास कैसे हो और अगर जरूरी हो मुझे तो लगता है कि अगर 100 वर्ष के लिए सारी दुनिया के सारे विश्वविद्यालय और सारे विद्यापीठ बंद कर दिए जाएं, और आदमी के मन को बिल्कुल ही अशिक्षित छोड़ दिया जाए तो भी नुकसान नहीं हो जितना नुकसान सौ वर्षों में जो शिक्षा चल रही है उसको देने से होने वाला है आदमी हजारों वर्ष तक अशिक्षित था उन लोगों ने अशिक्षित लोगों ने भी आनंद जाना गीत जाने प्रेम जाना उन्होंने भी एक दुनिया बनाई थी उनके जीवन में भी खुशी थी और मुस्कुराटी थी हमसे ज्यादा हमसे बहुत ज्यादा हमने सब खो दिया आदमी के निस्वर्ग को वापस लौटा लेना जरूरी है मैं ये नहीं कहता हूँ कि शिक्षा खत्म कर दी जाए मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा की बुनियाद बदल दी जाए और अगर यही शिक्षा चलती हो कोई विकल्प ना हो यही शिक्षा एकमात्र अल्टरनेटिव हो तो मैं कहता हूँ कि सारी शिक्षा बंद हो जाए और आदमी वापिस जंगल में लौट जाए तो भी हम कुछ खोएंगे नहीं लेकिन मुझे लगता है विकल्प है अल्टरनेटिव और भी है इस शिक्षा को परिपूर्ण किया जा सकता है और एक ही चीज इसमें जुड़ जाए इसके आधार प्रेम के भाव के और हृदय के और करुणा और दया के हो जाए मनुष्य के हृदय को हम पहले विकसित करने पीछे उसकी बुद्धि को हृदय नेतृत्व करे बुद्धि की हो तो ये शिक्षा भी सम्यक हो सकती है मैं निराश नहीं हूं निराश होता तो फिर आपसे ये बात नहीं कहता शिक्षकों से ये बात इसी आशा में कहता हूं कि वे सोचेंगे उनके हाथ में बड़ी शक्ति है आज नहीं कल दुनिया उन्हें जिम्मेवार ठहराएगी अगर गलत हो गया कुछ उसके पहले चिंतन कर लेना उचित है फिर कभी दोबारा आपके बीच आता हूं तो मैं इस संबंध में आपसे बात कर सकू कि प्रेम की शिक्षा कैसे हो आज तो इस तरफ आपका ज्ञान भर खींच तो मैं समझूंगा मेरी बात पूरी हुई इतना खींचा जा सके कि बुद्धि के आधार पर रखे गए शिक्षा के भवन से फैक्ट्री बन सकती है मंदिर नहीं जीवन का मंदिर बनाना हो तो आधार प्रेम पर रखने होंगे और बचपन चौदाह वर्ष तक का समय प्रेम के विकास के लिए अद्भुत मौका है उस वक्त अगर हम चूक जाते हैं तो हमेशा के लिए चूक जाते हैं फिर कोई उपाय नहीं रह जाता कि हम उसमें बदलाहट ला सके और बचपन में बदलाहट लाने के लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं था प्रेम के झरने बहने को उत्सुक थे हमने जानने रोक दिया बहने नहीं दिया हम केवल मौका बन जाए उनके प्रेम के झरनों को बहने के लिए तो बिल्कुल नए तरह के मनुष्य के पैदा करने में हम समर्थ हो सकते हैं और एक नए मनुष्य की अत्यंत जरूरत है न तो <स्टारियो> इतनी जरूरत है हाइड्रोजन बम बनाए न इस बात की, की जरूरत है कि हम चाइन तारो को पहुंचने के लिए इस पुण्य कोरियान बनाए न इस बात की जरूरत है कि हम समुद्रों की गहराइया नाप ले न इस बात की जरूरत है कि हम बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया बहुत बड़े बड़े पुल बहुत बड़े बड़े रास्ते बनाए ये सब पड़े रह जाएंगे आदमी अगर गलत हो गया ये सब व्यर्थ हो जाएंगे इस वक्त तो एक ही इमरजेंसी है और वो ये है कि हम ठीक आदमी कैसे बनाएं, आदमी गलत ठीक आदमी कैसे निर्मित हो इसके दिशा में सोचे ये थोड़ी सी बातें आपसे कही मेरी बातों को इतने प्रेम और इतनी शांति से सुना इस बहुत बहुत अनुग्रहित हो और अंत में सब के भीतर बैठे हुए लेकिन अपरिचित परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करें।